दो मुसाफिर एक वक्त का किस्सा है एक दर्जी और एक मोची ने अपने छोटे से गांव को छोड़कर एक बड़े शहर में जाकर किस्मत आजमाने का फैसला किया जैसा कि आप देखेंगे ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे क्या तुम ये खौफनाक शोर बंद करोगे क्या पहले से ये जानवर काफी नहीं थे शांत हो जाओ भाई खुश रहकर और गाना गाकर हमारा सफर छोटा लगने लगेगा गाने सफर को छोटा नहीं करते बल्कि इंसान को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं तुम बस थक गए हो ये लो थोड़ा पानी पी लो इससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है बकवास और एक या दो दिन चलने के बाद वो एक छोटे शहर में पहुचे जहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की सोची क्योंकि दर्जी बहुत ही जिंदा दिल और दोस्ताना तबियत का था लोगों की भीड़ उसके पास आ गई जबकि नाराज और तुनक मिजाज मोची किसी भी ग्राहक को अपनी तरफ खींच ना सका ये लो मुझे इसके साथ कोई क बहुत अच्छा रंग है। वैसे इस रंग की कमीज आप पर बहुत ही अच्छा फबेगी। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। जोक्रिया, तुम इसे कल तक तैयार कर सकोगे? ओह, यकीनन जनाब, मैं कल तक इसे तैयार रखूँगा। आप इसमें रज़ब के खूबसूरत लगेंगे। मुझे नए जूते भी चाहिए। क्या तुम्हें ने कल तक तै इस तरह के बदसूरत और बेढंगे पैरों के चलते मुझे पूरी रात लग जाएगी और फिर भी तुम्हारे जूते तैयार नहीं हो पाएंगे। फिक्र मत कीजिए मैरम, मैं दो दिन में आपकी ड्रेस तैयार कर दूंगा। ये बहुत ही खूबसूरत लेस है जो आज तक मैंने देखी होगी। तुम बहुत ही खुश आदमी हो। ये रहा � मोची ने ये देखा और वो दर्जी से जलने लगा। जल्दी ही उनके दुबारा शहर छोड़ने का वक्त आ गया। चलो भी दोस्त, हमारे जाने का वक्त हो गया है। हाँ, तुम्हारे लिए ये कहना बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम किस्मत वाले हो। पर अफसोस, मेरी बद मेरे पीछे चली जा आ, आती है, मैं जहाँ भी जाता हू� मैं हमारे रास्ते के लिए रोटी और खाना खरीदूंगा। चलो। ध्यान रहे हमें सात दिनों के लिए खाना ले जाना पड़ेगा। नहीं, अगले शहर तक दो दिन में पहुंचा जा सकता है। एक शॉर्टकट है जिसके बारे में मैंने सुना है। अगर हमें शॉर्टकट ना मिला, तो हमें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा जिससे हम तो मैं तुम्हारे लिए सात दिन की रोटी लेकर और अपने लिए दो दिन की रोटी लेकर चलूँगा। तो दर्जी ने फिराक दिली से मोची के लिए भी पैसा खर्चा और दोनों ही अगले शहर के लिए निकल पड़े। वो लंबे अरसे तक चलते रहे और उन्हें इल्म हुआ कि वो शॉट भूल गए हैं और अब उन्हें लंबे रा� वो मेरी आखरी रोटी थी दोस्त। मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं हम रास्ता न भटक जाएं। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, अपनी करते हो। जंगल हमारी देखभाल करेगा भाई। चलो, हमें चलना जारी रखना होगा। वो दो दिनों तक चलते गए और उन दो दिनों तक मोची ने चींभर कर रोटी खाई, जबकि दर्जी के पा� तीसरे दिन वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मोची से इल्तिजा की। भाई मेहरबानी करके क्या अपनी थोड़ी रोटी मेरे साथ बांटकर खा सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पिछले दो दिनों से एक भी निवाला नहीं खाया है और तुम्हारे पास ढेर सारी रोटियां हैं। तुम्हारे साथ बांटकर खाऊं त میں بھوکا مر جاؤںگا اگر مجھے روٹی نہ ملی میں نے تمہارے ساتھ اپنی دولت باٹی کیا تم میرے ساتھ کچھ نوالیں باٹ کر نہیں کھا سکتے او تو تم سوچتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ دولت مند ہو ہے نا صرف اس لئے کہ تمہاری قسمت اچھی ہے خیر ٹھیک ہے پھر تم مجھے اپنی ساری دولت دے دو اور میں تمہیں اپنی ساری روٹیاں دے دیتا ہوں کیا وہ روٹی میں نے خریدی تھی دوست تو اس جنگل میں جاکر تھوڑ़ی اور روٹیاں خرید لو जाओ ठीक है एक सौदा तो सौदा है ये लो ये खा लो ये तो बहुत कम है इतना लेना है तो लो या कुछ नहीं ठीक है जितनी रोटी मोची ने दर्जी को दी थी वो इतनी थोड़ी थी कि वो एक चिड़िया की भी भूख नहीं मिटा सके और इस तरह दर्जी भूखा रहा वो बेहाल, कमजोर और थकान से चूर हो गया था। उस दोपहर उसे चक्कर आए और वो जमीन पर गिर गया। खुदगर्ज और बेरहम मोची बस अपने रास्ते निकल गया शहर की जाने। कुछ घंटे के बाद दर्जी को होश आया और उसने सुना कि दो परिंदे उससे गुफ्तगुफा कर रहे हैं। हमने देखा था उस जालिम मोची ने तुम्हा� पर जिंदगी हमेशा फिराक दिल और रहम दिल लोगों की मदद करती है। ये सेब खाओ और तुम्हारी सारी थकाना गायब हो जाएगी। और फिर मशरी की जानी बढ़ जाना, वो बड़े शहर का रास्ता है, वहाँ जाने में फिर भी तुम्हें दो दिन लग जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्जी की थकान गायब हो गई, जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला खाया, और जल्दी ही वो शहर की जानब जाने वाले अपने रास्ते पर था। पर जल्दी ही उसे फिर से भूख लगने लगी। हालांकि उसने सेब खाया था, इंसानों को जीने के लिए उससे कहीं ज्यादा चाहिए होता है, पर सेब ने उसे थोड़ी तवानाई दी। तो मुझे तुम्हें पकाना पड़ेगा। ओह, मेरी जान बखش दो। मेरे बच्ची और घरबार है। अगर तुम मुझे पकाते हो, तो तुम्हारी भूख को तो तसल्ली मिल जाएगी, पर कुछ घंटों के लिए ही। पर पर मेरे बच्ची जिंदगी भर के लिए अपनी माँ को खो देंगे। ओह, चाहे मैं कितना ही भूखा क्यों ना हूँ, मैं इतना दर्द � मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी रहम दिल का सिला तुम्हें लौटाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। ये एक बहुत ही नेक ख्याल है। शुक्रिया। तो दरजी जो अभी भी भूखा था चलता रहा और वो एक शहद के छत्ते पर आया। आह मैं कुछ शहद खा सकता हूँ। ये कुछ तीर के लिए मेरी भूख मिटा सकत मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाने की जरूरत है हमारा शहर तुम्हारी भूख मिटाएगा पर कुछ घंटों के लिए ही पर हमें अपना छत्ता दोबारा बनाने के लिए कई हफ्ते लगेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारा घर रहने दूँगा शुक्रिया है दोस्त मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी रहनदली लौटाऊँगी और तुम्हा� تو درزی چلتا رہا اور بڑے شہر میں پہنچا اس نے ایک کاروباری کی بیوی کے لیے کچھ رومالوں پر کسیدہ کا کاری کی اور اسے اچھی قیمت ملی اس نے اس سے خود کا پیٹ بھرا اور شہر میں دکان کھولی جلدی ہی اس کی زندہ دلی، خوش مزاجی اور نیک فطرت نے اس کے آس پاس گراہکوں کی بھیڑ لگا دی اور وہ شہر میں سب سے مشہور درزی بن گیا دراصل وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اسے بادشاہ کے لیے شاہی درزی مقرر کیا گیا. پر کبھی کبھی زندگی عجیب مول لے لیتی ہے اور جب محل میں درزی کی تینیتی کی گئی موچی بھی شاہی موچی مقرر کیا گیا تا. اور ہمیشہ کی طرح وہ درزی سے حسد رکھتا تا. یہ اتنا لا جواب لباس بنایا ہے درزی نے تو میرے لیے نئے جوتے کیوں نہیں بناتے درزی کے اس لا جواب کو میل کھاتے ہوئے؟ جو آپ کا حکم بادشا سلامت؟ ध्यान रहे जूते भी उतने ही आलिशान लगने चाहिए जितना ये लिबास वो लगेंगे बादशाह सलामत मौजी दर्जी से बेइंतहा حسد करने लगा क्योंकि लगता था कि बादशाह दर्जी की ज्यादा तरफदारी करता था तो उसने एक मंसूबा बनाया दर्जी से निजात पाने के लिए बादशाह सलामत दर्जी की सिलाई यकीनन बहुत उम्दा एक बात कहूं दर्जी को ज्यादा ही बेअदब डींगे मार रहा है वो भी आपके और महल के बारे में सचमुच वो क्या कहता है आपको याद है वो पुराना ताज जो आपके दादा हुजूर ने जंगल में खो दिया था ओ हाँ, वो ताज बाकबाल था और काश मैं उसे तलाश कर सकता मैंने उस देन दर्जी को ये डींगे मारते हुए सुना था कि वो 24 घंटे में ही वो ताज वापस ला सकता है ऐसा है क्या या उसने नेक शाही विरासत के बारे में डींगे हांकने की जरूरत की फौरन उसे मेरे पास बुलाओ हां हुजूर ए आला मैंने सुना है कि तुम दावा करते हो कि तुम मेरा खोया हुआ पुराना ताज वापस بادشاہ سلامت میں نے کبھی کبھی بھی نہیں تم ایک اچھے آدمی ہو درزی اور میرے خیال سے تم بے وجہ ڈینگیں نہیں मैं اسی لیے میں تمہیں ایک موقع دینے کے لیے تیار ہوں اگلے तुम گھنٹے میں تم وہ تاج لے آؤ اگر تم ایسا نہیں کر پائے تمہیں اس شہر کو ہمیشہ देना چھوڑ دینا ہوگا پر تمہارے پاس بس हैं گھنٹے ہیں درزی کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک ناممکن کام ہے उसे ये भी पता नहीं था कि ताज कैसा लगता है। मायूस होकर उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। उसे फिर से जंगल से सफर करना पड़ा अगले शहर में पहुंचने के लिए। वो उस स्ताला पर आया जहां उसे बद तक मिली थी और वहां आराम करने के लिए बैठ गया। इंसान कैसे हो तुम? आ, मेरे दोस्त मेरी किस्मत क्यों क्या हुआ दर्जी ने बतक को सब कुछ बताया शाही ताज पर कई सालों से वो इस तालाब की तह में पड़ा हुआ है भाषा की दादा हुजूर एक मरतबा यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे और अचानक यहाँ उनका ताज गिर गया था क्या तुम उसे मेरे लिए यहाँ ऊपर ला सकती हो बिशक तो बतख के पूरे घर ने पानी के नीच और ताज को बाहर निकाल कर लाए दर्जी ने बतक का शुक्रिया अदा किया और वापस महल में दौड़ा गया बादशाह बहुत खुश हुआ मोची और ज्यादा हसत से भर गया फौरन ही उसने एक और तजवीज सोची दर्जी को बाहर निकालने के लिए उसे ताज मिल गया ठीक है पर तब से दर्जी की डींगे और बढ़ गई हैं वो कहता है, वो बस एक दर्जी नहीं है, पर एक संगतराज भी है। वो इस पूरे महल का मोम का मजस्मा भी बना सकता है। हर कमरा, हर खम्बा, हर कील जैसा इस असली महल में है, और वो इसे 24 घंटे में कर सकता है। उसके लिए ये देखा जाए तो बाएं हाथ का खेल है। खैर, दर्जी में तो बहुत होनर है, उसे फौर हां बादशाह سلامت تو तुम हमारे इस अजीम महल का हुबहू नमूना बना सकते हो है ना बादशाह सलामत سلامت मेरे खैर तब तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं तब तक तुम्हें नमूना तैयार करके रखना होगा और यदि एक भी कील या खिड़की भी छूट گئی تو तुम्हें हमेशा के लिए यह शहर छोड़ देना होगा समझ गए हां बादशाह दर्जी ने सोचा कि इस मर्तबा उसे इसके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने अपना सामान बांधा और शहर छोड़ दिया। वो जंगल से गुजर रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। कैसे हुए इंसान? तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? दर्जी मुड़ा और उसने देखा उसके आसपास मंडरा रही थी मल्लिका शहद की मक्खी। दर्� گھر جاؤ اور آرام کرو میری مکھیاں اور میں جلدی یہ نمونہ تیار کر لیں گے تو درزی گھر چلا گیا اور شہد کی مکھیاں محل میں اڑ کر گئیں اور انہوں نے ہر کھڑکی، ہر کھمبی اور اس پر لگے ہر کیل کو غور سے دیکھا اور صبح تک انہوں نے اس کی ہو بہو نقل تیار کر دی اور درزی کو دے دی درزی نے اسے بادشاہ کو پیش کیا بہت خوب، یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوب درزی تمہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے خدم؟ کیا تم भी कहोगे کہو گے کہ درزی ڈینگے ہاک رہا تھا اپنے گرور کی وجہ سے؟ مجھے معاف کریے گا بادشاہ سلامت پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا جو پیٹ پیچھے دوسروں کو نیچا دکھائے تم درزی سے جلتے رہے ہو اسی لیے تم نے اس جنگل میں اسے بھوکا رہنے کے چھوڑ دیا سلامت؟ आप जानते हैं मैं बादशाह हूं और यह जाना मेरा काम है मैंने दर्जी का पीछा किया और जंगल के बाशिंदों ने मुझे सब कुछ बता दिया यह सच है कि जिंदगी नेकी वापस करती है और साथ ही बदी भी बुरे इंसान को वापस करती है तुम बहुत ही कमजोर और खुदगर्ज मोची बने रहे हो तुम्हारे लिए मेरी सल्तनत और मेरे महल में कोई जगह नहीं है बादशाह सलामत کیا آپ اسے مواف نہیں کر سکتے حضور؟ میں اسے معاف کر رہا ہوں اور اسی لیے میں نے اسے قید خانے میں نہیں ڈالا کیونکہ اس نے تمہیں بھوکا مارنے کی کوشش کی تھی پر وہ میری سلطنت میں نہیں رہے گا ایک ہی گھنٹے میں یہاں سے نکل جاؤ اور تم درزی مجھے اپنی سلطنت پر تم جیسے شہریوں پر ناز ہے اور تم یہاں ہمیشہ عیش و آرام سے رہو گے اپنی پوری زندگی کے آخر تک इसलिए जो नेकी उसने की थी उसकी वजह से दर्जी इज्जत और खुशी से जिंदा रहा अपनी बाकी की पूरी जिंदगी और वो बदी जो उसने की थी उसके लिए मोची को शहर छोड़कर जाना पड़ा और किसी ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना